ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस अधिकरण के प्रथम सूत्र के भाष्य में भाषकर भगवान ने प्रथम इस अधिकरण का विषय बताया आत्मावारे द्रष्टव्य स्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासित इत्यादि श्रुतिवाक्य इस अधिकरण के विषय हैं इन वाक्यों के द्वारा आत्मदर्शन के साधन के रूप से बताए जाने वाले श्रवणादि विषय है और इनके विषय में संशय है श्रवणादि का एक बार अनुष्ठान करना चाहिए ब्रह्म जिज्ञासु को या अनेक बार श्रवण की आवृत्ति करनी चाहिए यह संशय है पूर्व पक्षी ने कहा एक ही बार श्रवणादि का अनुष्ठान करना चाहिए उतने मात्र से ही स्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासित इत्यादि विधि विधिवाक्य सार्थक हो जाता है जैसे स्वर्गादि के साधन के रूप में दर्श पूर्णमासाभ्याम यजित स्वर्ग काम इत्यादि वाक्य के द्वारा विहित दर्श आदि स्वर्ग प्राप्ति के लिए अनेकों बार नहीं करने पड़ता। एक बार शास्त्र विधि के अनुसार दर्श पूर्णिमास का अनुष्ठान हो जाए, तो यजमान को शरीर छूटने पर उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है तो जैसे उस विधि वाक्य के द्वारा स्वर्गरूप फल की प्राप्ति के साधन के रूप से बताया गया कर्म एक बार अनुष्ठित होकर के ही फल का प्रापक बन जाता है फल की उपलब्धि कराता है ऐसे श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य इन वाक्यों के द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार के प्रति विहित तो जो श्रवणादि हैं वे भी एक बार अनुष्ठित होने मात्र से अपना फल प्रदान कर देंगे ये पूर्व पक्षी कथन है तो आवृत्ति यदि करते हैं तब भी तो श्रोतव्य मंतव्य निधि ध्याव्य इस वाक्य में कहीं आवृत्ति का वाचक शब्द प्रयोग तो है नहीं तो अश्रुत है यानी श्रुति के द्वारा अप्रतिपादित है श्रवनादि की आवृत्ति तो श्रुति नहीं बता रही है तब भी करेंगे तो शास्त्रार्थ नहीं माना जाएगा शास्त्रार्थ का अनुष्ठान नहीं माना जाएगा ओ अशास्त्रार्थ अनुष्ठान हो जाएगा शास्त्र अनुमोदित अनुष्ठान हो जाएगा इसलिए शास्त्र अनुमोदित अनुष्ठान तो श्रवण का एक बार है इस प्रकार का पूर्वपक्ष प्राप्त हुआ तब सिद्धांत बताने के लिए वेद व्यास ने सूत्र लिखा आवृत्ति असकृत उपदेशात इसमें श्रवणादिना पद प्रकरण से आ जाएगा और कर्तव्या पद का अध्याय होगा तो इन तीन पदों के सूत्रस्थ प्रथम पद और नाम इस ऋष्यंत पद तथा कर्तव्या इस आधारित पद का मिलकर के एक सिद्धांतिका प्रतिज्ञा वाक्य होगा श्रवनादिना आवृत्ति कर्तव्या ये सिद्धांतिकी प्रतिज्ञा पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा थी श्रवणादि की आवृत्ति अनावश्यक है एक ही बार उनका अनुष्ठान होना चाहिए श्रवणादि सिद्धांति कहते हैं श्रवणादिनाम आवृत्ति कर्तव्य पूर्व पक्षी सिद्धांति से पूछेंगे कस्मात्मात्ति कर्तव्य तो हेतु बताया असकृत उपदेशात श्रोतव्य मंतव्य नीति ऐसा जो ब्रह्म ज्ञान के साधनों का अनेक बार उपदेश है यह उपदेश सूचित कर रहा है श्रवणादि की आवृत्ति को ये सिद्धांति का मानना है भगवान वेद जी का मानना है इसीलिए असकृत उपदेशात ये पद प्रयोग किया है कि अनेक बार यह आवृत्ति होने के कारण क्या ना उपदेश होने के कारण आवृत्ति माननी चाहिए इसी प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं मूल सूत्र का अर्थ हम लोग कल देख चुके हैं भाष्य को देखना है तो भाष्य में है एवं प्राप्त ने श्रवणादि की अनावृत्ति एक बार ही अनुष्ठान पूर्व पक्ष के अनुसार प्राप्त होने पर वि सिद्धांतम ब्रूमा हम सिद्धांत को बताते हैं तो आवृत्ति के साथ श्रवनादि नाम को जोड़ो या श्रवनादि का वाचक एक ही शब्द प्रत्यय जोड़ दो और कर्तव्य पद का अध्याय करके भाष्कर भगवान आवृत्ति इस पद का अर्थ कर रहे हैं कि प्रत्यवति कर्तव्या आवृत्ति इसके साथ प्रकरण से प्रत्यय पद को जोड़ करके और कर्तव्य पथ का अध्याय करके प्रतिज्ञावाक्य हुआ प्रत्यय आवृत्ति में षठी तत्पुरुष समास प्रत्यनाम आवृत्ति ही प्रत्यावृत्ति और प्रत्यय शब्द से लेना है प्रतीयते ब्रह्म आत्मना अनुभूयते अन ये भी ते प्रत्यय ऐसी उत्पत्ति करते प्रत्यय शब्द की तो अर्थ निकलता है ब्रह्म का आत्मरूप से अनुभव से होता है वे प्रत्यय हैं प्रतीयते अनुभूयते ब्रह्म आत्मना ये भी साधन ही ते तान, ये तानी साधना और यहां पुलिंग होने से प्रत्यय शब्द वो प्रत, ये कर लीजिए ते, ते प्रत्यय ऐसा तो प्रत्यय शब्द का अर्थ निकलेगा वे साधन जिन साधनों से ब्रह्म का आत्म रूप से अनुभव होता है बोलिए तो प्रति इण और अच प्रत्यय हुआ अच तो बन गया प्रत्यय इन गतो धातु है प्रतिपसर्ग है तो गत्यर्थक धातु ज्ञानार्थक भी होता है करण अर्थ में प्रत्यय ये रच एक सूत्र है ए रच कृदंत में उससे इकारांत धातु से अच प्रत्यय होता है और वो कृत्य प्रत्यय है कृत्य लूटो बहुलम से विबहुलता से होते हैं कृत्य संज्ञ प्रत्यय तो करण अर्थ में हुआ यहाँ इकारांत धातु होने से तो प्रत्यय शब्द का अर्थ निकलेगा ब्रह्म का आत्मरूप से अनुभव जिन साधनों से होता है वे साधन वे साधन है ब्रह्म का आत्म रूप से अनुभव तो है फल अहम ब्रह्म स्मित्या का प्रमा और उसके साधन है श्रवण मनन निदिध्यासन इसलिए प्रत्यय शब्द का अर्थ निकलेगा प्रत्यावृत्ति कर्तव्या में प्रत्यय शब्द का अर्थ श्रवणादि और षष्टी तत्पुरुष समास है प्रत्ययनाम आवृत्ति ही प्रत्यावृत्ति का अर्थ निकलेगा श्रवणादियों की आवृत्ति करनी चाहिए जिज्ञासु को तो प्रत्यावृत्ति ही कर्तव्या पूर्व पक्षी का प्रश्न है हेतु विषयक ये तो प्रतिज्ञा है ना, तो प्रतिज्ञा साधक हेतु की जिज्ञासा पूर्व पक्षी ने की कृतः मैंने अकस्मात तो। हेतु किस हेतु से आप ये कह रहे हो कि जिज्ञासु को श्रवण आदि की आवृत्ति करनी चाहिए करके एक बार ही श्रवण आदि करने नहीं नहीं करना है अनेक बार करना है ऐसा आप किस कारण कह रहे हो तो हेतु बताया व्यास जी ने असकृत उपदेशात इसे उसकी व्याख्या हो रही है असकृत उपदेशात स्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव जाय को ही असकृत उपदेश प्रत्यावृत्ति सूचयति। कह कारण सूत्रस्त हेतु की व्याख्या हो रही है ये जो श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासित ये असकृत उपदेश यानी अनेक ब्रह्मज्ञान के साधनों को बताने वाले विधि वाक्य है उसे कहा जा रहा है असकृत उपदेश शब्द से उपदेश है साधन का विधायक वाक्य तो ब्रह्म ज्ञान के साधन के विधायक ये जो श्रोतव्य मंतव्य निधिध्याशितव्य वाक्य हैं ये एक वाक्य नहीं है अनेक वाक्य हैं इसे असकृत उपदेश कहा जाएगा अनेक बार अनेक वाक्य और इन असकृत ये जो असकृत उपदेश हुआ यह क्या कर रहा है तो कहते हैं प्रत्यावृत्ति सूचयती ब्रह्म ज्ञान के साधनों की आवृत्ति का वह सूचक है श्रवणादि की आवृत्ति को सूचित कर रहा है ननु इत्यादि से पूर्व पक्षी शंका करते हैं कि हम असकृत उपदेश का अन्यथा उपपादन कर चुके हैं इसलिए ये जो असकृत उपदेश है श्रोतव्य मंतव्य निधि इत्यादि इसके इसे आवृत्ति का सूचक नहीं माना जा सकता यह तो जो अनेक साधन हैं ब्रह्मज्ञान के श्रवण मनन निधिध्यासन उनकी उनका समुच्चय सूचक ये असकृत उपदेश है असकृत उपदेश है यह ज्ञापित हो रहा है कि ब्रह्म ज्ञान के साधन के रूप में श्रवण मनन निधिध्यासन का समुच्चय अनुष्ठान करना चाहिए यह समुच्चय का सूचक है अस्कृत उपदेश न कि आवृत्ति का इस प्रकार यह समुच्चय सूचकत्व अस्कृत उपदेश में होने से वह अस्कृत उपदेश अन्यथा उपपन्न है ऐसा हम पहले कह चुके हैं इसलिए अस्कृत उपदेश को लेकर के इनकी आवृत्ति सिद्ध नहीं होगी ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है वो याद दिला रहे है पूर्व पक्षी ननु इत्यादि से कि ननु भाष्य भाष्यम है ननु उक्तम उक्त शब्दम शब्द आवर्तयेत न अकमति तो हम पहले असकृत उपदेश की अन्यथा उपपत्ति बताते समय यह कह चुके हैं कि यावत शब्दम आवर्तयेत अने स्रोतव्य यह एक श्रवण का विधायक वाक्य है मंतव्य एक विधि वाक्य है उपदेश है मनन का विधायक निधि ध्यासव्य ये है निधि का विधायक तो तीन साधनों का विधान करने वाले तीन वाक्य हैं, ये तीन उपदेश माने जाएंगे तो इन उपदेशों के द्वारा बताए गए जो तीन साधन हैं, उन तीन साधनों को बताने के लिए जितने बार वाक्य का प्रयोग हुआ उतने बार उसकी आवृत्ति करनी है तो श्रवण को बताने के लिए तो एक ही बार वाक्य आया मैत्री ब्राह्मण में स्रोतव्य करके ऐसे मनन को बताने के लिए मंतव्य करके एक बार वाक्य है निधि ध्यासित व्य इससे एक बार निधि ध्यास का विधान हो रहा है तो अनेक बार तो श्रवण का विधान है ही नहीं श्रवण का एक बार विधान है तो एक बार श्रवण करो एक बार मनन का विधान है तो ब्रह्म ज्ञान के लिए ही मनन भी एक बार करो निधि ध्यास का भी एक ही बार उपदेश हो रहा है तो एक ही बार निधि ध्यास करो ब्रह्म ज्ञान के साधन के रूप में इन तीनों का समुच्चय अनुष्ठान करो ये अर्थ हम पहले बता चुके हैं यानी असकृत उपदेश को अन्यथा उपपन्न कर चुके हैं ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो उनका यह अनुवाद करके निराकरण किया जा रहा है कि ननु उक्तम यावत् शब्दम एवं आवर्तयेत, न अधिकम इति ये अनुवाद हुआ इसका अब निराकरण करते हैं सिद्धांति न, न दर्शन पर्यवसित्वाद इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है टीका को देखिए यद्यपि असकृत उपदेश आवृत्ति समुच्चय अन्यतर सूचक तो, सूचक अन्यथा सिद्ध तथा दृष्टि संभवती अदृष्टमात्रकनापत् श्रवण द्वारा साक्षात्कार फलस्य दृष्टत्वात्, फल उक्ति ही दृष्टवाद्क्ति आवृत्ति दृष्टार्थत्वात् इति न्यायाग्रहा इह न दर्शन पर्यवसनवादी अवतरण है सिद्धांत ये कह रहे हैं जो पूर्व पक्षी ने समाधान किया था असकृत उपदेश का उसे आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए ये कह रहे हैं यद्यपि इत्यादि से कि यद्यपि असकृत उपदेश आवृत्ति समुच्चयो अन्यतर सूचकत्वेन अन्यथा सिद्ध ये जो श्रोतव्य मंतव्य निधि ध्या अनेक उपदेश वाक्य है विधिवाक्य है ब्रह्म ज्ञान के साधन को बताने वाले इनकी इनका ये जो सार्थक्य आवृत्ति और समुच्चय इन दो में से किसी एक को सूचित करने से सिद्ध होता है तो एक आवृत्ति समुच्चय निर्धारण में सृष्टि है तो आवृत्ति और समुच्चय अन्यतर शब्द का अर्थ इन दो में से एक आवृत्ति और समुच्चय इन दो में से किसी एक को सूचित करके जो श्रोतव्य मंतव्य निधि ध्यातव्य उपदेश है असकृत वह अन्यथा सिद्ध हो जाता है यानी उत्पन्न हो जाता इन दो में से किसी एक को सूचित करके अब इन दो में से किसी एक को सूचित करना है उसे अपनी सार्थकता के लिए तो दो में से किसको सूचित करेगा तो पूर्व पक्षी कहते हैं समुच्चय को सिद्धांति कहते हैं आवृत्ति को तो दो में से किसी एक को सूचित करने मात्र से अन्यथा सिद्ध हो जाता है तो पूर्व पक्षी का जो आग्रह है वही क्यों न माना जाए सिद्धांती, आवृत्ति का सूचक मानना चाहते हैं पूर्व पक्षी समुच्चय का सूचक मानना चाहते हैं तो मध्यस्थ कह सकते हैं कि पूर्व पक्षी की ही बात मान लो समुच्चय का ही सूचक असकृत उपदेश को मान लो और अन्यथा सिद्ध कर लो क्यों आप आग्रह कर रहे हो इतने आग्रही क्यों बन रहे हो कि आवृत्ति का ही सूचक है करके ये मध्यस्थ कोई कह सकता है ना तो या तो अपने इस आग्रह पर सुदृढ़ रहने के लिए कोई न कोई युक्ति चाहिए न्याय चाहिए विनिगमना जिसको कहा जाता है दो पक्ष हैं एक ही पदार्थ के विषय में असकृत उपदेश को सार्थक बनाने के लिए दो में से एक की सूच, सूचना देने से वो सार्थक हो रहा है। तो एक कह रहा है कि समुच्चय का ही सूचक मान लो दूसरा कह रहा है आवृत्ति का सूचक मान लो तो इन दो में से किसी एक को विगमना बतानी पड़ेगी विनिगमना कहते हैं अपने पक्ष को सिद्ध करने वाली युक्ति दूसरे के पक्ष को अयुक्त बताने वाली युक्ति उसे विनिगमना कहते हैं एक तर पक्षपाति युक्ति विनिगमना तो इन दो में से किसी एक को सूचित करने से असकृत उपदेश सार्थक हो रहा है तो सिद्धांती जो आग्रह कर रहे हैं आवृत्ति का ही सूचक बनकर के सार्थक होगा असगृत उपदेश अन्य किसी का सूचक बनकर के सार्थक नहीं होगा इसके लिए फिर कोई विनिगमना सिद्धांति को बतानी पड़ेगी वो विनिगमना तथापि इत्यादि से बता रहे हैं पूर्व पक्षी का तो आग्रह पहले यद्यपि इत्यादि से स्वीकार करके आंशिक रूप से ये कहा कि यद्यपि असकृत उपदेश आवृत्ति समुचे हो अन्यतर सूचकत्वेन अन्यथा सिद्ध यद्यपि ऐसा है लेकिन तथापि शब्द का प्रयोग करके कह रहे तो भी पूर्व पक्षी का आग्रह अस्वीकार्य है स्वीकार योग्य नहीं है और हम जो कहते हैं वही उचित है ये तथापि शब्द का प्रयोग करके सिद्धांति बताना चाहते हैं ऐसा क्यों तो कहते इसलिए कि दृष्टे संभवती अदृष्ट मात्र कल्पना नुपपत्ते तो कहते ये जो असकृत उपदेश हैं इनका फल दो प्रकार का हो सकता है एक दृष्ट फल और दूसरा अदृष्ट फल शास्त्र के द्वारा विहित जो साधन है वे दो प्रकार के फल वाले होते हैं कोई साधन होते हैं दृष्ट फल वाले कोई साधन होते अदृष्ट फल वाले तो कहते हैं किसी भी साधन का शास्त्र के द्वारा बताए गए किसी भी साधन का दृष्ट फल संभव हो तो अदृष्ट फल की कल्पना नहीं की जाती या तो वो फल माना जाता है जो विधायक वाक्य में विद्यमान हो नहीं तो फल की कल्पना करनी होगी यदि तो दृष्ट फल की कल्पना संभव हो तो अदृष्ट फल की कल्पना नहीं की जाती उसे अनुचित माना जाता है और पूर्व पक्षी असकृत उपदेश को श्रवण के समुच्चय का सूचक मान करके एक बार अनुष्ठान करने के लिए कह रहे हैं उससे श्रवणादि का दृष्ट फल संभव नहीं हो पाएगा फल की कल्पना करनी पड़ेगी जैसे प्रयास आदि का अपूर्व पुण्य विशेष बन जाता है और वह दर्श पूर्णमास के साथ मिल करके स्वर्ग प्रदान करता है यजमान को वह अदृष्ट फल है ऐसे श्रवणादि का जो असकृत उपदेश है उसको समुच्चाय समुच्चय का सूचक मान करके एक बार ही अनुष्ठान मानेंगे श्रवणादि का तो वो अदृष्ट फलक हो जाएगा पक्षी को श्रवणादि के अदृष्ट फल की कल्पना करनी पड़ती है और सिद्धांत में श्रवणादि का दृष्ट ही फल है ब्रह्म साक्षात्कार पूर्वक जीवन मुक्ति श्रवणादि करते हैं श्रवणादि की आवृत्ति करते हैं उससे ब्रह्म साक्षात्कार होता है ब्रह्म साक्षात्कार से दृष्ट फल प्राप्त होता है जीवन मुक्ति इसी जन्म में ब्रह्म साक्षात्कार के साथ साथ अनुभव में आने वाला उदृष्ट जीवन मुक्ति ये फल है और ये फल श्रवणादि का संभव है आवृत्ति पूर्वक साक्षात्कार से श्रवणादि का दृष्ट फल संभव होने से हम यदि असकृत उपदेश को आवृत्ति का सूचक मानते हैं तो न्याय का अनुग्रह प्राप्त होता है संभवती दृष्टे फले अदृष्ट फल कल्पनम अन्यायम ये जो न्याय है इस न्याय से अनुग्रहित सिद्धांत पक्ष है वो विनिगमना है इसे यहाँ पर कहा गया तथापि इत्यादि से हाँ वो आगे कह रहे हैं वो आगे आ रहा है उस पर विचार आगे आ रहा है। तो वो पहले न्याय बता रहे हैं कि तथापि दृष्टे अदृष्ट संभवती अदृष्टमात्रकल्पना श्रवणादे आवृति द्वारा साक्षात्कार फलस्य से षड जादो दृष्टवात्कृत उक्ति ही आवृत्ति सूचयति दृष्टार्थत्वात ये समाधान कर रहे हैं तो दृष्टे संभवती अदृष्ट कल्पना अनुपत्ति ये जो न्याय है श्रवणादि का फल संभव हो तो श्रवणादि साधन का अदृष्ट फल की कल्पना नहीं की जाती तो यहाँ श्रवनादि का दृष्टफल संभव है साक्षात्कार तो ये कह रहे हैं कि श्रवणादेह है आवृत्ति द्वारा साक्षात्कार फलस्य से षड दृष्टत्वात तो ये षड स्वर होते हैं संगीत के अलग अलग राग गाते समय वो इन सब स्वरों में गाया जाता है तो सड़ज एक स्वर है आदि शब्द से बाकी स्वरों को लेना वो सारे गम ऐसे सब होते हैं ना तो उनको किसको किसके साथ मिलाने से वो सब शडज आदि बन जाते हैं राग गाए जाते हैं जिनको शास्त्रीय संगीत का ज्ञान नहीं है उनको तो मालूम ही नहीं पड़ेगा कि ये कौन सा स्वर है क्या है लेकिन जिनको शास्त्रीय संगीत का ज्ञान है और वह कोई गा रहा है यदि और कई बार सुनते हैं तो फिर पता चल जाता है कि ये षड जो स्वर हैं ये फलाना स्वर है ऐसा साक्षात्कार होता है तो ये श्रवणादि आवृत्ति द्वारा साक्षात्कार फलस्य से का साक्षात्कार रूप फल आवृत्ति द्वारा देखा गया षडजादि संगीत में संगीत वाले जब षडजादी स्वर का गान करते हैं तो उसको ध्यान दे करके कई बार सुनता है व्यक्ति तो फिर उसका प्रत्यक्ष होता है तो जैसे आवृत्ति का श्रवणादि की आवृत्ति का शडजादि का प्रत्यक्ष षडजादि विषयक साक्षात्कार ये फल है लौकिक श्रवण शि स्वरों का ऐसे आत्मप्रतिपादक ग्रंथों के श्रवणादि की आवृत्ति का आवृत्ति द्वारा उन आत्मप्रतिपादक प्रतिपादक ग्रंथ के श्रवणादि का फल हो जाएगा आत्मसाक्षात्कार स्वरों का बार बार श्रवण करते हैं तो स्वरों का साक्षात्कार होता है संगीत में ऐसे आत्मप्रतिपादक वेदांत ग्रंथों का बार बार विचार करेंगे तो आत्मप्रतिपादक प्रतिपादक ग्रंथों के विषयभूत आत्मा का साक्षात्कार होगा ये फल हो जाएगा। तो श्रवनादे आवृत्ति द्वारा साक्षात्कार फलस्य दृष्टत्वात् फल से षडजादो ही आवृत्ति सूचयति। ये जो असक्रित उक्ति यानी असक्रित उपदेश है श्रोतव्य मंतव्य निधिध्याशित इत्यादि वह श्रवनादि के आवृत्ति का सूचक है आवृत्ति द्वारा श्रवणादि का साक्षात्कार रूप दृष्ट फल संभव होने से ऐसा क्यों तो कहते दृष्टार्थत्वात ये कल्पना ये आवृत्ति का सूचक असकृत उपदेश है ऐसी कल्पना करते हैं तो दृष्ट फलक श्रवनादि सिद्ध होते हैं और समुच्चय का सूचक असकृत उपदेश है ऐसी पूर्व पक्ष की कल्पना को स्वीकार करते हैं तो श्रवणादि में अदृष्ट फलकत्व तो मानना पड़ता है तो दृष्ट फलकत्व तो यदि संभव हो तो अदृष्ट फलकत्व तो की कल्पना अन्याय मानी गई है न? इसलिए वह एक प्रकार से अयुक्त अर्थ हो जाएगा पूर्व पक्षी का समुच्चय का सूचक समुच्चय का सूचक मान करके अन्यथा सिद्ध असकृत उपदेश को बताना वो हो जाएगा अयुक्त अर्थ और आवृत्ति का सूचक मान करके असकृत उपदेश को श्रवणादि का आवृति द्वारा साक्षात्कार रूप दृष्ट फल वाला मानने, मानना ये युक्ति युक्त कल्पना मानी जाएगी इस अभिप्राय से लिखा कि असकृत उक्ति ही आवृतिम सूचयति सूचयती इति न्याय अनुग्रहात तो न्याय अनुग्रहित यानी युक्त ये बात होने से इत्याह इस अभिप्राय से भगवान भाष्यकार पूर्व पक्षी ने जो कहा था कि हम असकृत उपदेश को समुच का समुच्चय का सूचक बता करके अन्यथा सिद्ध बता चुके हैं इसका समाधान कर रहे हैं कि न दर्शन पर्यवसित टीका में है दर्शन पर्यवसान और भाष्य में है दर्शन पर्यवशित्वात् अर्थ यद्यपि एक ही है दोनों का दर्शन पर्यवशित तो कहो या दर्शन पर्यवसानक तो कहो भाव अर्थ में त तो प्रत्यय करेंगे तो दर्शन पर्यवसायित्व बनेगा और लुट प्रत्यय करेंगे तो वो बनेगा तो अर्थ निकलेगा ये जो ये शाम शब्द सर्वनाम है ना प्रकृत अर्थ का परामर्शक है प्रकृत है इस अधिकरण के विषय श्रवणादि ये विषय है ना इसलिए ये शाम शब्द का अर्थ निकलेगा श्रवण तो ये शाम यानी श्रवणादि नाम दर्शन पर्यवचित्वात श्रोतव्य मंतव्य निधि इन वाक्यों के द्वारा बताए गए जो श्रवणादि साधन हैं, वे दर्शन पर्यवसायी हैं। दर्शन शब्द से लेना साक्षात्कार तो आत्म साक्षात्कार पर्यवसायित्व तो इनमें है तो जैसे भोजन तृप्ति पर्यवसायी है सुधा निवृत्ति पर्यवसायी है फल परसायी है तो जो फल पर्यवसायी साधन होता है उसका जब तक फल में पर्यवसान नहीं होता फल के रूप में परिणति नहीं होती तब तक अनुष्ठान करना होता भोजन तृप्ति पर्यवसायी होने से जब तक भूखे को भोजन आ, क्या नाम तृप्ति नहीं होती तब तक उसका अनुष्ठान करना पड़ता है भोजन तक तो इस अभिप्राय से ये कह रहे हैं कि अने श्रवणादि नाम दर्शन पर्यवश तत्वात तो दर्शन पर्यवसायी है श्रवणादि तो इन्हें साक्षात्कार रूपी फल में परिवर्तित होने वाले हैं तो जब तक उनका साक्षात्कार रूप फल निष्पन्न नहीं होता तब तक जिज्ञासु को इनका अनुष्ठान करना होता है। भोजन तृप्ति तक करना होता है। ऐसे साक्षात्कार तक श्रवण मनन निदिध्यासन करना है ये सूत्रात्मक समाधान दिया कि येषा दर्शन पर्यवशित्वात्त तो इस सूत्रात्मक वाक्य का विवरण है भाष्य में आगे दर्शन पर्यवसानी ही श्रवणादी दृष्टार्थानि भवन्ति। तो ये जो दर्शन पर्यवसायी यानी साक्षात्कार पर्यवसायी श्रवण आदि जब बार बार किए जाते हैं अनेक बार किए जाते हैं दर्शन साक्षात्कार में पर्यवसित होने तक किए जाते हैं तो उनका जो दृष्ट फल है जीवन मुक्ति वह दिखता है साक्षात्कार में पर्यवसान दर्शनादि का होने के बाद ही उसका मुक्ति रूपी फल अनुभव में आता है। इसलिए मैत्री तो अमृतत्व को प्राप्त करना चाहती हैं नहीं याज्ञ बल्के जी को कह रही है कि आप कात्यायनी और मेरे में जो आपके पास विद्यमान वित्त है उसे विभक्त करके जाना चाहते हो बांट करके देना चाहते हो और सन्यासी बनने के लिए जाना चाहते हो फिर लेकिन उस वित्त को लेकर के मैं मुक्त तो होंगी नहीं इसलिए आप क्या करिए ये वित्त कात्यायनी को चाहिए तो पूरा का पूरा उसे ही दीजिए और मैं चाहती हूं मुक्त होना अमृत अमृतत्व को प्राप्त करना चाहती हूं और अमृत अमृतत्व की प्राप्ति का साधन आप जानते हैं वो मुझे बता करके फिर चतुर्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए आप जाइए मैं बाधक नहीं बनूंगी तो कहा कि अमृत अमृतत्व प्राप्त करना है यानी मुक्त होना है तो आत्मदर्शन करो आत्मदर्शन कैसे होगा तो स्रोतव्य मंतव्य निधि ध्या तो श्रवण करो मनन करो निधि करो का अर्थ है दर्शन पर्यवसाई श्रवण करो दर्शन पर्यवसायी मनन करो दर्शन पर्यवसाई निधि करो उससे तुम्हें जैसे ही तुम्हारे द्वारा अनुष्ठित श्रवणादि दर्शन पर्यवसायी होंगे यानी आत्म साक्षात्कार में परिणति उनकी होगी तो उनका तत्काल फल अनुभव में आएगा जीवन मुक्ति इस अभिप्राय से भाष्यकार भगवान लिखते हैं कि दर्शन पर्यवसानी ही श्रवणादीनी आवर्त्यमानी दृष्टार्थानी बवंती दृष्ट है अर्थ यानी प्रयोजन जिनका दृष्ट होता इसी जन्म में अनुभव में आने वाला साक्षात्कार रूपी उनका अंतिम परिणाम सामने आते ही अनुभव में आता है फल जिन साधनों का उन्हें दृष्टार्थ कहा जाता है तो श्रवण आदि ऐसे ही है और उनका तो खाली एक बार अनुष्ठान करके छोड़ देंगे तो साक्षात्कार में पर्यवसान थोड़ा ही होगा इसलिए आवर्त्यमान दर्श, दर्शन श्रवण आदि दर्शन पर्वसायी होते हैं और दर्शन पर्वसायी श्रवण आदि का जीवन मुक्ति ये फल है ऐसे दर्शन में जिनका पर्यवसान नहीं हुआ उनका फल मुक्ति नहीं है अब जो दृष्ट फलक साधन होते हैं शास्त्र ने बताए हुए उनका जो दृष्ट फल बताया गया है उसकी प्राप्ति तक आवर्तन करना होता है इसे समझाने के लिए एक मीमांसा का उदाहरण बताया जा रहा है कर्मकांड का उदाहरण बताया जा रहा है यथा अवघातादीनी तंडुलादी निष्पत्ति पर्यवसानी तद्वत तो विन अवहंती इस वाक्य के द्वारा धान को कूटना रूप साधन बताया जा रहा है और इसका कोई अदृष्ट फल नहीं है दृष्ट फल है वितुषीकरण तो अवघात जो ग्रहीन अवंती इस विधि वाक्य के द्वारा बताया हुआ उसका एक ही बार अनुष्ठान करना है या आवृत्ति करनी है ऐसा संशय होने पर पूर्व पक्षी तो कह सकते हैं मीमांसकों के कि एक बार अनुष्ठान कर लो उतने मात्र से ही शास्त्रार्थ अनुष्ठित होगा लेकिन मीमांसकों ने निर्णय दिया पूर्व मीमांसा में कि अवघात की आवृत्ति करनी होगी क्योंकि ये दृष्ट फलक है तुषीकरण रूप इसका दृष्ट फल है तो जब तक धान से चावल और छिलका अलग अलग नहीं होते तब तक उनकी आवृत्ति करनी है ये मीमांसा का सिद्धांत है तो दृष्ट फलक अवघात रूप क्रिया का आवर्तन हो रहा है न ऐसे श्रवणादि भी दृष्ट फलक है तो उनका भी दृष्ट फल की उपलब्धि तक आवर्तन होगा इसे समझाने के लिए ये उदाहरण है यथा अवघातादीनी तंडुलादि निष्पत्ति पर्यवसानी तद्वत हुआ आगे हैं अभी उपासन निधिध्यासन इत्यादि वाक्य इसके अवतरण टीका टीका को देखिए पहले ध्यानस्य तु तो आवृत्तेर वेद उपासित शब्दे श्रुतत्वात न केवल आर्थिक तो ये कहते हैं ध्यानस्य से न केवलम आर्थिकत्व ध्यान की आवृत्ति मात्र आर्थिक यानी अर्थापत्ति प्रमाणगम्य ही नहीं है आर्थिक शब्द से अर्थापत्ति प्रमाणगम्य लेना जैसे कहा न कि वो श्रवणादि का जो असकृत उपदेश है वह अन्यथा अनुपपत्या आवृत्ति का सूचक है का अर्थ हुआ कि श्रवण की आवृत्ति अर्थापत्ति प्रमाणगम्य है अन्यथा अनुपत्ति रूप अर्थापत्ति प्रमाण से निश्चित होती है आवृत्ति ये जो श्रवण मनन निधिध्यासन इनमें निधिध्यासन तो ध्यान है ना तो कहते ध्यान की आवृत्ति तो केवल अर्थापत्ति प्रमाण मात्र गम्य नहीं है श्रुत भी है का अर्थ है श्रुति प्रमाण गम्य भी है अर्थापत्ति प्रमाण से गम्य तो है ही है श्रुति प्रमाण गम्य भी है उसमें केवल अर्थापत्ति प्रमाण गम्य तो नहीं है केवल आर्थिकत्व न का अर्थ है केवल अर्थापत्ति प्रमाण गम्य नहीं है श्रुति गम्य भी है इस अभिप्राय से ये लिखते हैं अवतरण में टीकाकार ध्यान से तू आवृत्तेर श्रुतत्वात न केवल आर्थिकत्व ऐसा अनु करिए तो ध्यान की आवृत्ति केवल अर्थापत्ति प्रमाण गम्य नहीं है अपितु श्रुत भी है यानी श्रुति प्रमाण प्रमाणगम्य भी है कैसे तो कहते वेद उपासित इति शब्दे श्रुतत्वाद तो वेद उपासित इत्यादि शब्दों में उनका अर्थ होता है ध्यान उपासना ध्यान ही है वेद शब्द भी उपासना का पर्यावाचक है वहां पर कई स्थान पर आया है और ध्यान का अर्थ ही निकलता है कि कोई किसी का ध्यान कर रहा का अर्थ है ध्या चित्तवृत्तियों का तैल धारावत प्रवाह यह ध्यान होता है ना ध्याकार चित्तवृत्ति से विपरीत चित्तवृत्तियों के द्वारा व्यवधान रहित ध्याकार चित्तवृत्तियों का तैल धारावत प्रवाह प्रवाह का आवृत्ति एक ध्याकार चित्तवृत्ति बार बार करना तो आवर्तन है ना तो ध्याकार चित्तवृत्ति के आवृत्ति का ही नाम ध्यान है उसी का नाम उपासना है उसी का नाम वेद शब्द से विहित तो ध्यान कहो उपासना कहो है ये कह रहे हैं कि ध्यान से तू आवृत्ते वेद उपासित शब्दे श्रुतत्वात इन शब्दों में ध्यान की आवृत्ति श्रुत होने से ध्यान की आवृत्ति केवल अर्थापत्ति प्रमाण गम्य मात्र नहीं है प्रमाण गम्य भी प्रमाणम्युतिम्य इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान ये वाक्य लिखते हैं अपिच इत्यादि। अपिच च उपासन च चतरणित आवृत्ति गुणा एवं क्रिया अभिधीयते। कहते हैं कि उपासनम इति अंतर्णित आवृत्ति गुणा एवं क्रिया अभिधीयते ऐसा लगाना इति का अर्थ है इति अनेन शब्दे तो उपासनम इस शब्द से निधिध्यासनम इस शब्द से उस क्रिया को बताया जाता है जिस क्रिया के अंदर आवृत्ति रूप गुण निहित है अंतर्णित का मतलब जिस क्रिया के अंदर स्थित है गुण कौन सा आवृत्ति रूप तो अंतर्नित आवृत्ति गुणा बहुरी समास है अंतर्णित यानी निहित है स्थापित है आवृत्ति रूप गुण जिस क्रिया में ऐसा बहुरी समास है जिस क्रिया में ऐसी क्रिया का ही कथन किया जाता है उपासनम इस शब्द से निधिध्यासनम इस शब्द से इस शब्द का प्रयोग उसी अभिधेय के लिए होता है जिसके अंदर आवृत्ति रूप गुण विद्यमान है स्थित है उसी को निधि ध्यासन कहते नि निधि ध्यासन तो है ना कि अनात्माकार जो अहम वृत्ति है अनात्मा कार्यक्रम संघात में समिवेष्टि वहां से अपनी अहम वृत्ति को निकालना और वेदांत सम्मत जो आत्मस्वरूप है उसी को अपनी अहम वृत्ति का आलंबन बनाना ये निधि ध्यासन है अरे ये एक बार मात्र नहीं बार बार यही करना है अनात्मात्र से अपनी अहंता को निकाल रहे हैं और केवल उपनिषद प्रतिपाद्य जो से चिदानंद ब्रह्म है उसी को अपनी अहंता का आलमन बना रहे हैं और यही निरंतर करते रहने का नाम है निधिध्यासन तो इसमें तो प्रत्यावृत्ति हो रही कि नहीं हो रही इसलिए निधि ध्यास शब्द बताता ही है जिसमें आवृत्ति रूप गुण विद्यमान है ऐसी मानसिक क्रिया को उपासना शब्द भी उसी मानसिक क्रिया को बताता है जिसमें उपास्या चित्तवृत्तियों की आवृत्ति रूप गुण विद्यमान है ऐसी क्रिया को ही उपासना शब्द निधि शब्द ध्यान शब्द बताते हैं इसलिए इन शब्दों से ही आवृत्ति निकल आती है ये कह रहे हैं कि अभी च उपासन निधि ध्यास अंतर्नित आवृत्ति गुणा एवं क्रिया अभिधीयते। तो आवृत्ति गुण से विशिष्ट मानसिक क्रिया ये अभिधेय है वाच्य है और वाचक है उपासन उपासन निधिध्यासन ये शब्द इनमें वाच्यवाचक भाव है इसलिए वहां तो आवृत्ति स्पष्ट ही है तथा ही इत्यादि से उदाहरण बताया जा रहा है कि उपासना शब्द का प्रयोग आवृत्ति गुण से विशिष्ट मानसिक क्रिया के लिए ही किया जाता है करके इसे समझाने के लिए उदाहरण बताते हैं लौकिक लोक प्रसिद्धि उपासना शब्द की आवृत्ति गुण से विशिष्ट मानसिक क्रिया में ही है इसके लिए उदाहरण आ रहा है इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे